रापीड नटवरवु कर्णय कर्णिक बिभ्रदारस कनकप सं वै जयति च धर सुधया गोप गोपबृ बृंद्यम स्वद रमण गीतकीर्ति अहो बकियम का जिघ यदप्यसाध्वी ले भे गति धात्रुचिता तोण्यं कंबाधयालु शरण ब्रजेम नम कमलना नम कमल मिने नम कमल पद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रहिणोस्म तंह देवत्मबुद्धिप्रकाशम मु शरण प्रपदे वेद वेदांत वेद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र प्रेम रस पिपास जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय का उपसंहार किया जाएगा भजोगी आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन मेरा कौन इन दोनों को प्रश्न करने में अब तक मैंने पिछले 102 प्रवचनों में आपको बताया कि इन दोनों प्रश्नों को शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता अतः शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया और वेदों शास्त्रों के द्वारा आपको बताया गया मैं नाम के तत्व का नाम शास्त्रों वेदों में जीव है और ये जीव दो लक्षणों से युक्त है एक का नाम स्वरूप लक्षण एक का नाम तटस्थ लक्षण तो जीव का अर्थात मैं का स्वरूप लक्षण है कि ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है और बहुत सी शक्तियों में अर्थात तीन प्रमुख शक्तियों में अर्थात अंतरंगा बहिरंगा और तटस्था इन तीनों शक्तियों में यह तटस्था शक्ति है और इस जीव का भगवान श्री कृष्ण से भेदाभेद संबंध है अर्थात कुछ अंशों में अभेद है और अधिकांश अंशों में भेद है और तटस्थ लक्षण ये बताया गया कि यह जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है बनावटी नहीं टेम्परेरी नहीं सनातन दास है पश्चात विश्व पूर्वक आपको बताया गया ब्रह्म श्री कृष्ण की परिभाषा माया की परिभाषा और जीव की परिभाषा और सारांश में ये बताया गया कि जीव और माया दोनों स्वतंत्र शक्तियां नहीं है ये भगवान श्री कृष्ण की ही और उन्हीं के आधी नहीं दोनों शक्तियां हैं और माया शक्ति तो जड़ है किंतु भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर बलवती हो गई है और चेतन शक्ति जो भगवान की है ये जीव शक्ति उस पर अनादिकाल से अधिकार किए हैं और कोई ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हैं उसके आधीन जितने जीव हैं बड़ी बड़ी शक्ति वाले देवता आदि सब परमाया का आधिपत्य है और सदा से है किंतु अगर कोई इन दोनों प्रश्नों को हल कर ले प्रैक्टिकल तो ये माया हमसे पृथक हो सकती है सदा को माया शक्ति का अत्यंता भाव नहीं हो सकता किसी भी शक्ति का अत्यंत भाव नहीं होता भगवान हो या जीव हो या माया हो या और कोई शक्ति हो शक्तियां सब अनाद्यनंत होती हैं क्योंकि इनका शक्तिमान भगवान अनाद्यनंत सनातन है पश्चात यह भी बताया गया कि इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए हम अपनी माइक इंद्रिय मन बुद्धि से कथमअप कदापि कितने भी प्रयत्न करें हल नहीं कर सकते यद्यपि अनंत मार्ग बताए गए हैं वेदों शास्त्रों में प्रमुख रूप से कर्म ज्ञान भक्ति किंतु इन मार्गों से अर्थात कर्म मार्ग से तो केवल माइक स्वर्ग प्राप्त होता है और ज्ञान मार्ग से भी केवल आत्मज्ञान होता है अर्थात माया की निवृत्ति अथवा आनंद प्राप्ति इत्यादि का लक्ष्य इन दोनों मार्गों से अनंत जन्मों के प्रयत्न के पश्चात भी असंभव है अतयव तदर्थ प्रयत्न करना घोर न मूर्खता है अब तीसरा मार्ग बचा भक्ति मार्ग इससे भी इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता इस भक्ति मार्ग से भी माया निवृत्ति नहीं हो सकती इस भक्ति मार्ग से भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती अर्थात आत्यंतिक दुख निवृत्ति और सनातन दिव्यानंद प्राप्ति इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता भक्ति का डिटेल आपको बताया गया और बताया गया कि भक्ति से तमोगुण और रजोगुण का अत्यंता भाव हो जाता है किंतु सत्य का अत्यंता भाव नहीं होता अतयो माया निवृत्ति भी नहीं हो सकती अतयो भगवत प्राप्ति भी नहीं हो सकती अतयो जीव ब्रह्म मैं कौन मेरा कौन का हल भी नहीं हो सकता भक्ति मार्ग से केवल अंतकरण की के शुद्धि होती है इससे दो प्रकार के आवरण समाप्त हो जाते हैं किंतु तीसरा आवरण भक्ति के द्वारा ही समाप्त होता है जिसको अनानंदा पादक आवरण कहते हैं अर्थात भक्ति के द्वारा केवल अंतःकरण निर्मल होता है लेकिन वो प्रेम का पात्र नहीं बन सकता क्यों इसलिए कि भगवत प्रेम का पात्र दिव्य होना चाहिए क्योंकि भगवत प्रेम लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है और लाजनी शक्ति भगवान की सबसे बड़ी दिव्य शक्तियों में से श्रेष्ठ शक्ति है इसलिए अंतःकरण को दिव्य करने का साधन हमारे पास नहीं है हमारी तो शक्ति बस अंतःकरण शुद्धि तक काम देगी इसके बाद हम सरेंडर कर देंगे कुछ नहीं कर सकते लेकिन हमारा पिता हमारा सर्वस्व भगवान परम और अकारण का करुणामय है वो हमारे अंतकरण शुद्ध करने के पश्चात अपनी शक्ति दे देता है अर्थात गुरु के द्वारा वो विशुद्ध सत्व देता है एक माइक सत्व होता है एक विशुद्ध सत्व तो विशुद्ध सत्व से माइक सत्व समाप्त किया जाता है अर्थात सत्गुण का अत्यंता भाव हो जाता है अर्थात विद्या माया भी चली जाती है अर्थात तीसरा आवरण भी समाप्त हो जाता है जब पूरी और आत्यंतिक रूप से ये माया समाप्त होती है तब ये अंतकरण दिव्य होता है तब ये भगवत कृपा का भगवत प्रेम का पात्र बनता है फिर गुरु हमको बिना मांगे भगवान की प्रेरणा से वो दिव्य प्रेम दान करता है तब हम जितनी भी उसके नीचे वाली बातें हैं माया निवृत्ति दुख निवृत्ति इन दोनों प्रश्नों का निराकरण और त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंच क्लेष पंच कोश सबका अर्थंता भाव बिना कहे अपने आप हो जाता है और हम उस समय कृतार्थ होते हैं उसके पहले हम कृतार्थ नहीं कृतकृत्य नहीं हो सकते तो अंतःकरण करण शुद्धि ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है तदर्थ मैंने एक दोहा बनाया है अपनी छोटी सी बुद्धि से हरि गुरु भज नित्य गोविंद राधे भाव निष्काम अन्य बना अर्थात चार चीज का ज्ञान हमको पूर्ण रूपेण प्राप्त करना है और उसको प्रैक्टिकल रूप देना है आप लोग कहेंगे आज जगत गुरु जी कोटेशन नहीं बोल रहे नंबर नहीं बोल रहे हैं अब मुझे तो संसार वालों ने कंप्यूटर जगत गुरु की उपाधि दे दी है तो अब मैं क्या बोलूं? इसलिए आज मैं समझा रहा हूं लेक्चर नहीं दे रहा हूं हां, तो एक प्रमुख बात मैंने बताई हरि गुरु भजु नित भगवान और जिस महापुरुष के गार्डनेंस में हम उसके शरणागत होकर साधना करने जा रहे हैं उसको गुरु कहते हैं तो गुरु और भगवान दोनों को साथ रखकर चलना है ये वेदों आदि ने बताया है सबके आपको प्रमाण दिए जा चुके हैं बाई नंबर तो अकेले भगवान की उपासना नहीं होती भगवान के बराबर लगभग उद्धव लेकिन उन्होंने जब भगवान से मैं नहीं मन मांगा प्रेम चाहिए हमको माया तो चली गई है मेरी तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं दे सकता तुम तो मेरे परम मित्र हो परम प्रिय हो ठीक है लेकिन इसके लिए तो गुरु की आवश्यकता होगी वो तुम जाओ गोपियों के पास उनसे प्रेम मिलेगा प्रेम के बहुत से स्तर होते हैं तो सर्वोच्च स्तर ब्रज गोपियों का है इसलिए तुम वहीं जाओ तो इसलिए केवल भगवान से काम नहीं बनेगा गुरु परमावश्यक है नंबर एक गुरु ही हमको बताएगा तुम कौन तुम्हारा कौन माया क्या है जीव क्या है ब्रह्म क्या है शरीर क्या है सुख क्या है दुख क्या है संसार क्या है प्रत्येक तत्व का ज्ञान कराएगा ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया से कराएगा कि हम अनंत काल तक शास्त्र वेद को पढ़कर नहीं समझ सकते और उलझ जाएंगे हमारे पूर्व संतों ने एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा है और वेदों ने तो इसी विचित्र भाषा का प्रयोग किया है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनी यहां तक कि ब्रह्मा भी नहीं समझ सके इसलिए गुरु की प्रथम आवश्यकता तत्व ज्ञान भगवान नहीं आएंगे तत्व ज्ञान कराने गुरु आएगा फिर नंबर दो जब हम साधना करते हैं तो तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं तो यह भी गुरु ही हल करेगा नंबर तीन फिर जब हम अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे तो फिर गुरु की आवश्यकता होगी वही शुद्ध सत्व देगा वही दिव्य प्रेम देगा सदा उसका संग हमारे लिए रहेगा इसलिए हरि गुरु दोनों की भक्ति और दोनों को एक समान मानकर भक्ति ये शास्त्रों में कहीं भगवान को बड़ा कहा है कहीं संतों को बड़ा कहा है ए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता वो तो दोनों एक ही हैं इसलिए अपनी बुद्धि में ये भेद बुद्धि कभी मत लाना तो हरी गुरु दोनों को साथ लेकर चलना है कौन चलेगा ये नहीं भूलना मन को चलना है सारे कर्मों का कर्ता मन है अच्छा बुरा दिव्य सब कर्मों का कर्ता केवल मन है इंद्रियां तो उसकी सर्वेंट है बिचारी उनके अंडर में है इसलिए मन को सदा सबसे पहले आगे रखना है अर्थात मन से ही हरि गुरु का चिंतन करना है तो गुरु का चिंतन तो आप कहते हैं हा हम कर लेंगे उनको देखते हैं रोज लेकिन भगवान के चिंतन में प्रॉब्लम आएगी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आएगी हमारे भगवान तो आकारण करुण हैं उन्होंने तो कहा है कि तुम जो रूप चाहो मेरा बना लो मन से बना लो अरे तो वो तो नकली होगा बना बनायोग हो रूप हम और फिर हमारा मन तो माइक है वो माइक रूप ही तो बनाएगा और आपको तो दिव्य है हा ठीक है लेकिन मैं कृपा पूर्वक ऐसी रियायत देता हूं अपने बच्चों को कि तुम जो नकली रूप बनाओगे माइक रूप मैं उसको असली मानकर असली की भांति फल दूंगा हा ये सबसे बड़ी कृपा है भगवान की कार शब्द का अर्थ यही घटित तो होता है और मैंने आपको बार बार बताया है कि रूप ध्यान पर सबसे पहले और सदा ध्यान देना है अभ्यास में लाना है मन ही को तो शुद्ध करना है शरीर को तो साबुन लगा दोगे शुद्ध हो जाएगा और आत्मा तो सदा शुद्ध है ये मन में ही सारा पाप और सारी गड़बड़ी और सारे तीन तीन प्रकार के कर्म बंधन मन के साथ संबद्ध है आत्मा में अध्यस्त है मन इसलिए पहला प्रश्न है कि हम साधना में मन को आगे रखें और हरि गुरु का ध्यान करें और जो भी हमको पसंद हो सबकी पसंद अलग अलग होती है मुंडे मुंडे मतृभिन्ना हो कोटेशन नहीं बोलना है तो केवल मन से हम मनमाना ध्यान करें बताओ कितनी रियायत है हमारे प्रभु की हा? अरे गोल गोल काले काले सालिग्राम है हमारे यहां सब पूजन करते हैं अरे वो पत्थर शालिग राम और पत्थर मत को आ, ये मूर्ति जो होती है रूप ध्यान करने के लिए सहायक होती है ये आठ प्रकार की होती है भागवत ने कहा गया है कि आठ प्रकार की मूर्ति है उसी में एक है मनोमयी मूर्ति मन से बना लो वाह क्या सुविधा है अरे पत्थर की मूर्ति को भी लिए लिए कहा, कहा जाओगे अब कोई लेट्रीन जा रहा है कोई गंदगी में जा रहा है कोई लड़ रहा है युद्ध कर रहा है अर्जुन तो मूर्ति को लेके करेगा और मूर्ति में भगवान की भावना कौन करेगा मन इसलिए मैं प्रमुख रूप से आप लोगों के सामने बार बार कहता हूं तो मन से बना लो अब कोई कहता है हमें अमुक मूर्ति के ध्यान से अधिक मन लगता है हाओ उस मूर्ति का कर लो ये तो तुम्हारी इच्छा पर है लेकिन मन से करो ताकि हर जगह हमेशा कर सको ध्यान दो हर जगह हमेशा जैसे संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति लबर आज का ध्यान हर जगह आप करते हैं बेटा बीमार है सीरियस बीमार है आप नहा तो रहे हैं खाना तो खा रहे हैं शरीर की क्रिया तो कर रहे हैं दवा लेने तो शहर में जा रहे हैं लेकिन ध्यान अपने बेटे पर है आपका हा 105 हो गया है अरे फोन करो 106 सौ न हो गया हो अरे मर न जाए अगर कोई कह दे कि तेरे बेटे को 105 हो गया है अब कहीं मर न जाए तो लड़ जाए क्या बोला गंदी बात अरे तो तुम दवा लेने क्यों जा रहे हो सोच के तो जा रहे हो न मर न जाए हा सोच के जाते हैं बोलते नहीं है हम लोगों की खोपड़ी भी विचित्र है बोलते नहीं है तो रूप ध्यान प्रमुख रूप से होनी चाहिए सर्वत्र सर्वदा दो शब्दों को ध्यान रखना ये कभी मत सोचो मैं गंदगी में हूं तो भगवान का ध्यान कैसे करूं अरे ध्यान ही नहीं उनका कीर्तन उनका गान सब कुछ आप कर सकते हैं कितनी ही गंदी अवस्था में हम तो रागानुगा भक्ति का आपको आदेश देते हैं ना? ये तो वैधि भक्ति में कुछ नियम है मंदिर में जा रहे हो तो गंदे शरीर से नहीं जाना हमारे यहां ये यह कुछ नहीं है हमारे यहां ये यह सिद्धांत है कि शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु को शुद्ध कर देती है और स्वयं भी शुद्ध रहती है फिर से सुनो शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु को शुद्ध कर देती है और स्वयं अशुद्ध नहीं होती कोई नहर कोई नदी कोई जल प्रपात गंगा जी में मिलता है हजारों मिलते हैं गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक सब गंगा जी बन जाते हैं तो शुद्ध वस्तु शुद्ध ही रहेगी एक बार आपको जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो फिर अशुद्ध नहीं हो सकते आप आपकी बुद्धि अशुद्ध नहीं हो सकती आपका मन अशुद्ध नहीं हो सकता कोई कर्म बंधन नहीं हो सकता अच्छा करे बुरा करें ना करें चाहे जो करें जिस अवस्था में रहें कोई बंधन आपको नहीं होगा वो सजा के लिए शुद्ध हो गया जैसे भगवान हमारे अंदर बैठे शरीर भी गंदा है हमारा मन भी गंदा है पाप जो और अंदर बैठे वो।, वो गंदे नहीं हो जाते हम भगवान का रूप ध्यान क्यों करते हैं गुरु का रूप ध्यान क्यों करते हैं वो साबुन है वो शुद्ध है शुद्ध को अंदर लाएंगे तो अशुद्ध मन को शुद्ध कर देंगे वो इसलिए हरि गुरु दो को लाना है तीसरा कौन बचा माया बद्ध वो माँ हो बाप हो भाई हो बीबी हो पति हो बेटा हो पड़ोसी हो कोई हो वो गंदा है उसको लाओगे अंदर तो मन और गंदा हो जाएगा तो नंबर एक हरी गुरु का ध्यान तो हरी गुरु भाजू नित भाजू भाजू मैंने सेवन भज धातु का अर्थ सेवन सदा सर्वत्र और दूसरी शर्त है नित्य नित माने हमेशा हर जगह मैंने बार बार आपसे कहा है ऐसा नहीं है दो घंटे हम तो साधना करते हैं अरे दो नहीं तुम चाहे <laughs> तेईस घंटे उनसठ मिनट करो और एक मिनट में साब बंटा धार कर दो नामा नामापराध करके आ, ये भी हो सकता है अरे भाई एक दिन में एक लाख कमाया एक आदमी ने और सड़क के चौराहे पर उसको रख के घर आके सो गया अब सवेरे लेने गया हजारों आदमी जा रहे हैं रात भर तुमको कहा मिलेगा हो तुमने गमा दिया उसका कुसंग से बड़े बड़े जिनको जितेंद्रिय कहा गया वो अजामिल आदि एक क्षण के कुसंग से ऐसे भ्रष्ट हुए कि हिंदू के फिलॉसफी में एग्जाम्पल हो गए आ इतना भयानक होता है कुसंग जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए फिर कुसंग कुछ नहीं करेगा अः चंदन के पेड़ में हजारों सांप लिपते रहे काटते रहे उसको चंदन पे असर नहीं होगा शुद्ध सदा शुद्ध रहेगा तो नित्य हमारे शास्त्रों में एक गीता को ले लो छोटी सी बुक है सैकड़ो जगह भरा पड़ा है नित्य सदा सर्वदा मन भगवान में रहे अगर उसमें संसार आया तो गंदा हो गया कपड़े को आपने धोया शुद्ध जल से और फिर डुबो दिया गंदगी में धोया तो ना धोया बराबर हो गया यही तो कर रहे हैं हम लोग अनाधिकाल से और तीसरी शर्त है निष्काम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी आदत है संसार की कामनाओं में उनकी पूर्ति में आनंद है भ्रम इतना बलवान है कि हजार सुनने हजार सोचने पर भी जल्दी नहीं जाता जाता तो है अनंत संत हुए कैसे लेकिन जल्दी नहीं जाता आप कहे आजा मैं आज खत्म कर दूंगा अरे बड़े खत्म करने वाले आए एक दिन में कोई पहलवान हो जाएगा पहलवान बनने के लिए कई साल लगता है कई प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती है एम करना है हा ये तो ठीक है आप जाइए स्कूल लेकिन मेरे पास 12 साल का समय नहीं है तो फिर कैसे कर दोगे तुम एक दिन में हे hey, इम्पॉसिबल तो उसी प्रकार अभ्यास करने से होगा लेकिन एक मोटी अक्ल की बात गधे की अक्ल से कि जब दो दुकानें हैं एक में दुख ही दुख मिलता है बिकता है और एक में आनंद ही आनंद तो आनंद की दुकान पर तुम जा रहे हो हा किसलिए आनंद के लिए तो फिर आनंद की दुकान पर दुख क्यों मांगते हो संसार मांगते हो भगवान के मंदिर में संत के पास जाकर के ये कामना लेकर के तो कामना ही तो मन में होगी और प्रेम भी मन से होगा रूप ध्यान मन से होगा भगवान से अपनापन हो या संसार से हो बुद्धि का डिसीजन संसार के प्रति हो या भगवान के प्रति हो तीसरी तो कोई जगह है ही नहीं इसलिए दृढ़ निश्चय कीजिए बार बार यहा सुख नहीं है यहां सुख नहीं है जितना विषय सेवन करोगे उतना उतनी बासना बढ़ेगी अरे बड़े बड़े विषयी आप लोगों ने यह सुना होगा पढ़ा होगा मानधाता की पचास कन्याओं से ब्याह किया जो मथुरा में पानी के अंदर डूब करके साधना करते थे एक क्षण का कुसंग उनको पानी के अंदर मिला एक मछली का संभोग उन्होंने कहा हम तो ब्याह करेंगे ये चिंतन चिंतन ही सर्वनाश कर देता है और चिंता नहीं भगवत प्राप्ति करा देता है बार बार चिंतन किया बार बार चिंतन किया पचास कन्याओं से ब्याह किया पचास रूप बना लिए पांच हजार बच्चे हुए तब आंख खुली और कहा देखो मनुष्यों मेरा सर्वनाश देख लो इसलिए तुम लोग भी सावधान रहो चिंतन में संसारी चिंतन होने न पाए हो तो तुरंत काटो जैसे किसी स्त्री के खाना बनाते समय साड़ी में लग गई आग फौरन उसको हाथ से बुझा दिया और अगर ऐसे बैठी है तो हो जाएगी राधे राधे जब गलत चिंतन शुरू हो तो तुरंत धिककारो अपनी बुद्धि को तुझे मानव देह मिला गुरु मिला सब ज्ञान मिला और तू फिर गंदी जगह में जा रही है फील करो बार बार फील करो रो ये दुश्मन मन तब मानेगा उसके अनुसार चलोगे अच्छा लगता है अच्छा लगता है गंदा चिंतन मीठा लगता ठीक है चलो फिर वो तुम्हें घुमाएगा चौरासी लाख में इसलिए निष्कामता पर भी सदा सावधान रहें और चौथी चीज है अनन्न्यता यानी एक हरी गुरु में ही मन का अटाइटमेंट हो बस अब भगवान के अनंत रूपों में हो वो एक बात है भगवान के अनंत रूपों में कोई भेद नहीं है ये मूर्ख लोग जो बातें करते हैं राम बड़े श्याम बड़े शंकर जी बड़े ये ही भगवान होते हैं दस बीस पचास नहीं होते उनके अनंत नाम अनंत रूप अनंत गुण अनंत लीलाएं ये सब अनंत अनंत होते हैं देखो छोटा बड़ा नहीं होता इनामा पर आध है सोचना हा हमारी रुचि जिस रूप में हो जिस नाम में हो जिस गुण में हो जिस लीला में हो उसका चिंतन देख करे <laughs> लेकिन एक दूसरे के प्रति न दुर्भावना होने पाए न भगवान के स्वरूपों में आदमे दुर्भावना होने पाए किसी को तो नामा अपराध कहते हैं ये सारी कमाई खा लेता है नामा अपराध बहुत सावधान रहना है इस अपराध से हरि गुरु के प्रति सोचना गलत बस यही नामा अपराध है और लंबी चौड़ी व्याख्या मत समझो बस सोचना बोलना नहीं सोचना बोलने की बात तो गोपियां कितनी गंदी गंदी गालियां देती थी ठाकुर जी को चौरेजार सुखाम लपंगे, अंदर क्या था हमारे लपंगे बोलने से इनको सुख मिलता है इसलिए बोलती हूं कि भेद बेद मेरी ऐसी लंबी लंबी स्तुति करते हैं बोर हो गए सुनते सुनते इनका प्यार देखो जो ऐसे बोलती है मुझको जिस सुशब्द को सुनकर संसारी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं हमको लपंगा कहा हम तेरी जबान खींच लेंगे तेरा गला घोट देंगे और प्रैक्टिकल में भी कर देते हैं बहुत से लोग केवल शब्द में अरे शब्द की तो छोड़ो मैं बांदा में एक एडवोकेट के यहां ठहरा हुआ था वहां लेक्चर हुआ हमारा तो एक दिन उन्होंने एक कहानी बताई अपने मुकदमे की महाराज जी दो भाई थे ठाकुर और उनका एक मुकदमा था जमीन का कोई आज वो कोर्ट में एक की तरफ से मैं वकील था तो जब मुकदमा होता है तो एक पार्टी जीतती ही है कोई नई बात तो रही नहीं अरे दोनों तो जीतेंगे नहीं तो जो जीत गया वो छोटा भाई था तो जीतने पर सभी खुशी मनाते हैं अपनी अपनी हैसियत के अनुसार तो और जो हार जाता है वो बेचारा दुखी होता है हमारी रोजी रोटी चली गई हमारी जमीन छिन गई तो वो परेशान बैठा था दोनों भाई भाई थे अगल बगल मकान था तो जो जीत गया वो लेट्रीन जा रहा था बाहर और जो हार गया वो अपनी माँ के साथ बैठा सिर के हाथ रख के बिचारा तो वो जीतने वाले ने हारने वाले भाई की ओर देखकर कर कर दिया अपनी मुझ के ऊपर हाथ रख के ऊपर को उठा दिया बोला भी नहीं कुछ यानी मैं जीत गया माँ की ओर देखा बेटे ने मां ने कहा मेरा दूध पिए है अगर तू तो खत्म कर दे इसको हा लठिया बगल में रखी थी वो दौड़ा दौड़ कर उसको मारा सिर पर दो तीन चार और वही धड़ान समाप्त हो गया इसका मुकदमा वो एडवोकेट बलबीर सिंह नाम था उनके पास आया था तो कहे महाराज देखिए यो मुछ करने पर मर्डर हो गया कुछ बोला भी नहीं अरे यू मूछ कर दिया तो तू भी ऐसे कर देता दोनों के मूछ थी ये हम लोगों का हाल है छोटी छोटी बात में। तो अन्यता का मतलब हरि गुरु का ही बार बार मन में निवास रहे शुद्ध होता रहे वो हो। गंदगी ना आने पाए इस संसार के लोग देखने में बड़े मीठे मीठे है दातकार के बाप बोलता है बीबी -बी, सब ये अपने अपने मतलब के लिए एक पार्टी को एक व्यक्ति के पीछे लगे हुए हैं भगवान की ओर न जाने पावे खबरदार इधर से बेटा एक्टिंग करता है उधर से बीबी करती है उधर से मां करती है सब अपने अपने मतलब हल करने के लिए एक आदमी के पीछे पड़े हैं भागवत में कहा गया है कि एक व्यक्ति है उसके तमाम औरतें हैं ये इंद्रिया और सब अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। मेरे कमरे में चलो दूसरी कहती है मेरे कमरे में यानी आख कहती है देखेंगे तो सुखी होंगे कान कहता है धत्त हम तो सुनेंगे तो सुखी होंगे रसना कहती है इनकी मत सुनो रसगुल्ला लाओ तब सुख मिलेगा सब अलग अलग बोलते हैं। और एक आत्मा है बेचारी <laughs> ओ रो रही है चारों ओर से खींच रही हैं स्त्रियां इसलिए किसी को अंदर ना आने दो वो एक्टिंग करती है वो पर्सनालिटी, तुम भी एक्टिंग करो न बेटा तुमसे बहुत प्यार करता हूं अरे पिताजी मैं तो आपके बिना मर जाऊंगा <laughs> अरे शब्द ही तो बोलना है और क्या है उसमें आजकल कितने बेवकूफ बन जाते हैं हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे कोई मरा और अगर अगर लाखों में कोई एक मरा तो किसी के मरने के पीछे तुम मर जाओ अरे उसको मरने दो कोई हो तो अन्य होना चाहिए भगवान के अनंत रूप है किसी से करो प्यार अनंत दास है खाली ऐसा नहीं है गुरु से ही प्यार करो गुरु के चरण छुओ लेकिन संत असली हो नकली को ना आने दो अंदर अब असली नकली को पहचानने में जीवन बीत जाता है और फिर भी नहीं पहचान पाता ये माई जीव हे तो बड़ी भगवत कृपा से कोई सही सही पर्सनालिटी को पहचान के और सही सही श्रद्धा करके और सही सही शरणागति कर ले। ऐसा अगर कोई बिरला जीव होता है तो उसी का लक्ष्य हल होता है तो ये चार चीजों का हमें बहुत अभ्यास करना है ध्यान दो अभ्यास हमारा तो मन नहीं लगता अरे मूर्खानंद लगेगा का किसने का कहा लिखा है लगाना होगा जब बार बार लगाओगे तो लगने लगेगा बार बार शराब पीने से फिर शराब हमको पीने लगती है हमको पियो नहीं तो हम तुमको पागल कर देंगे हा हमको पीना पड़ता है बीबी को बेच करके भी शराब मिले ये पैदा होते ही शराब नहीं मांगा इसमें अभ्यास से हम कितनी चीजें कर चुके पैदा होने से अब तक करवट बदलना बैठना खड़े होना चलना दौड़ना बोलना सबका अभ्यास किया है ऐसे नहीं हो गया पैदा होते ही लेक्चरर हो गए हो सब चीजों का अभ्यास करना पड़ा है देखो कितने बड़े बड़े आश्चर्यजनक कार्य करते हैं लोग सर्कस वगैरह में आ, है भाई देखो तो रस्सी के ऊपर चल रहा है सौ फुट की ऊंचाई पर अरे मैं तो देख के डर रहा हूं <laughs> तुम भी कर सकते हो यह अभ्यास से होता है सब कुछ ऐसे ही अभ्यास से ही ये चारों का पालन होगा कुसंग से बचकर ये चारों का पालन करना होगा तब एक दिन अंतकरण की शुद्धि होगी ये हमको करना होगा करोड़ गुरुजी मिले वो नहीं करके देंगे जहां तक गुरुओं को अधिकार है तना वो करते हैं। तुम बर्तन लाओ हम मुफ्त में तुमको दूध देंगे लेकिन बर्तन तुमको लाना होगा अजी बर्तनों दे दो ना तुम ऐसी कोई आ, असंभव चीज नहीं हो सकती इसके भरोसे नहीं रहना है भगवान तो बड़े दयालु हैं, गुरुजी तो बड़े दयालु हैं वो सब ठीक है दयालु है लेकिन सब एक नियम के अंतर्गत हैं। कब कृपा करते हैं कौन सी कृपा कितनी लिमिट की कृपा हमारी शरणागति के अनुसार करते हैं हम छल कपट करते हैं गुरु से और चाहते हैं हे हल रसगुल्ला मिल जाए अंतिम हम चोरी करते हैं गुरु से आ उनको क्या मालूम हे गुरुजी को न बताना खुल्लम खुल्ला हम लोग पाप करते हैं और फिर ये आशा करते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाए तो हरे गुरु के यहा सब नहीं चलेगा संसार में चल जाता है चलेगा संसार में तो इस प्रकार साधना करके हमको सदा सर्वत्र भगवत बुद्धि करते हुए किसी के दिल को दुखाना ये पर पीड़ा सम नहीं अधमाई नहीं करना चाहिए हमारे पास पैसा है हमारे पास कोई गुण है हमारे पास कोई चीज है संसारी उसके बल पर हम किसी को कष्ट दें? अरे उसमें भी भगवान है क्यों भूल जाते हैं इसलिए बहुत सावधानी से साधना करना होगा और निरंतर सावधान रहना होगा जब आप लोग शहर में चलते हैं साइकिल चलाते हैं कार चलाते हैं या पैदल जाते हैं कितने तैयार हर सेकंड आगे भी सवारी आ रही इधर से भी इधर से भी पीछे वाला हार्न कर रहा है तब तर तरफ देखते चलो नहीं तो मर जाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा और हम ऐसा करते हैं ऐसे ही आत्मा के लिए अभी हमको करना होगा ये सब बताई हुई शास्त्र वेदों गुरु की साधना तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी और मैं कौन मेरा कौन ये प्रश्न हल होगा और जीव कृतार्थ होगा थैंक यू धन्यवाद लाडली लाल की